गीता तत्वचितन पंडिता समदर्शिण दो सौ समदर्शी पुरुष जीवनमुक्त ऐसा समदर्शी तत्वज्ञ पुरुष इसी जीवन में सांसारिकता पर विजय पाकर जीवन मुक्ति का अधिकारी हो जाता है यह बतलाने के लिए अगला श्लोक कहते हैं यहाँ तैर्जित सर्गो साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि दे स्थिता जिनका मन समत्व भाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया गया है चूँकि ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित होते हैं जिसने अपनी भेद बुद्धि जीत ली और ऊपर कहे हुए समत्व में स्थित हो गया उसने मानो जीते जी ही सारे सर्ग को जीत लिया यह जन्म मरण रूप संसार चक्र ही सर्ग कहलाता है सर्ग का बीज है कामना और कामना का बीज बीज है है कामना कामना और धेत-दर्शन। बोध ही हमारे भीतर चाह पैदा करता है यदि सब और एकत्व के ही दर्शन होने लगे तो व्यक्ति अपने से भिन्न के अभाव में किसकी कामना करेगा ईसाबाशोकनिषद के ऋषि इसी सत्य को रेखांकित करते हुए कहते हैं यस्मिन सर्वाणी भूतानि आत्म वा भूत बिजानत त्र को मोह क जिस समय विज्ञानी पुरुष के लिए समस्त भूत आत्मा ही हो गए उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है तो ऐसा समदर्शी पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है उस पर यह संसार प्रपंच अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाता वह सबके लिए सम हो जाता है वह ज्ञान निर्दोत कलमस तो हो ही चुका है इसलिए वह निर्दोष भी हो जाता है गणित का संकल्प कलमस दोष उसमें नहीं रह जाता और चूँकि ब्रह्म सम और निर्दोष कहा जाता है इसलिए यह विज्ञानी पुरुष भी सम और निर्दोष होने के कारण ब्रह्म में ही स्थित कहा जाता है श्रुति में जो कहा गया है कि ब्रह्म वेद ब्रह्म व ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है उसकी सार्थकता इस तत्वज्ञ पुरुष के जीवन में सिद्ध हो जाती है